एक पहेली और बताओ पहेली का जवाब पहेली है छोटा भी है मोटा भी है पर तेज बहुत ही भागे छट से डर जाता है वो जब आए म्याऊं बिल्ली आ गए बताओ जवाब अ पहेली फिर से सुनो छोटा भी है मोटा भी है पर तेज बहुत ही भागे छट से डर जाता है वो जब आए म्याऊ बिल्ली आगे हम्म पहचान गए ना तुम हां भाई इस पहेली का जवाब है चूहा जो छोटा भी होता है और मोटा भी होता है और तेज भी बहुत भागता है मगर जब वो म्याऊ बिल्ली को देख लेता है ना तो डर जाता है क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है क्या तुमने कभी यह सुना है कि भोपू भी चूहे को खा जाता है भोपू भाई बचाने वाला भोपू हां क्या भोपू भी चूहे को खा जाता है क्या तुमने कभी ऐसा सुना है भाई सुना तो हमने भी नहीं लेकिन सोनू और मुनिया के बाबूजी बच्चों को जो कहानी सुना रहे हैं उसका नाम तो कुछ ऐसा ही है जिससे लगता है कि भोपू भी चूहे को खा जाता है तो सुनो तुम भी सुनो यह कहानी कहानी का नाम है चूहे खाने वाला भोपू चूहे खाने वाला भोपू यह है कहानी का नाम सोनू और मुनिया सुनोगे कहानी अच्छा सुनाइए बाबूजी मगर कहानी का नाम बड़ा अजीब है हमने तो यह कभी नहीं सुना कि भोपू चूहे को खा जाता है हां भाई यह कैसे होता है यह सुनो कहानी में एक राजा के महल में 40 चूहे रहते थे राजा उनसे बड़ा दुखी था उसने चूहों को महल से निकालने की बड़ी कोशिश की उसने महल में म्याऊ म्याऊ बिल्लियों को भी रखा <laughs> मगर चालाक चूहे बिल्लियों के झांसे में नहीं आए फिर बाबूजी फिर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो कोई भी चूहों को महल से निकलवा देगा राजा की तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा फिर क्या हुआ जानते हो क्या हुआ बाबूजी राजा की मुनादी सुनकर एक जादूगर राजा के पास आया और बोला मेरे पास एक जादुई भोपू है जो एक वक्त में चार चूहों को खा जाता है राजा ने हैरान होकर पूछा क्या यह सच है जादूगर बोला हां यह सच है अभी देख लीजिए ऐसा कहकर जादूगर ने बजाया भोपू फिर फिर क्या हुआ जानते हो हम्म हम्म भोपू की आवाज सुनते ही महल के चार कोनों से चार चूहे आए और वो भोपू के मुंह में कूदे और गायब हो गए अच्छा, अच्छा? क्या भोपून चूहों को खा गया भाई पता नहीं खाया चबाया मगर भोपू के मुंह में जाकर चारों के चारों चूहे गायब हो गए राजा तो खुश हो वो बोला वाह वाह जादूगर वाह जादूगर ने फिर यानी दूसरी बार भोपू बजाया तो पहले की तरह चार चूहे आए और वो भी भोपू के मुंह में घुसकर क्या हुआ गायब हो गए आए भोग गए भाई अब तक कितने चूहे गायब हुए सोनू तुम बताओ बाबूजी आठ चूहे हां 4 पहले गायब हुए 4 बाद में गायब हुए यानी 4 जमा 4 हुए 8 यानी 4 को जब हम दो बार जमा करते हैं तो होता है 8 अच्छा मुनिया तुम बताओ जब जादूगर ने तीसरी बार भोपू बजा तब चार चूहे और भोपू के मुंह में जाकर गायब हो गए तो कुल कितने चूहे गायब हुए 4 जमा 4 हुए 8 और 8 जमा 4 हुए 9 10 11 आहा 12 आहा 12 बाबूजी 12 हां 12 यानी जब 4 को 3 बार जमा किया तो हुए 12 यानी जब किसी संख्या में 4 जमा करते हैं तो तीन अंक छोड़ के बाद में जो संख्या आती है वही संख्या जमा की गई संख्या का उत्तर है अब भाई जैसे 8 में 4 जमा किए तो आ, क्या छोड़ा सोनू तुम बताओ तो छोड़ा 9 10 और 11 को बिल्कुल 9 10 और 11 इन तीन अंकों को छोड़ने के बाद संख्या आई 12 यानी 8 जमा 4 हुए 12 हां हां इसी तरह से 12 में 4 जमा किए तो हुए कितने हुए बोलो सोनू 12 जमा 4 हुए 16 हम्म और 16 जमा 4 हुए 20 और 20 जमा 4 हुए न, 20. 20, 24 24 जमा 4 28 28 जमा 4 32 32 जमा 4 कितने हुए मुनिया तुम बताओ 32 जमा 4 हम तीन अंक छोड़े यानी 33 34 35 36 हां बाबूजी 32 जमा 4 हुए 6 36 और 36 जमा चार हुए 40 लेकिन ये क्या हम तो कहानी सुन रहे थे और जमा करने में लग गए हां भाई कहानी ही सुन रहे हो तुम लोग जादूगर ने 10 बार जादुई भोपू बजाया और 40 चूहों को उस भोपू ने खाया <laughs> जादूगर ने राजा को चूहों से बचाया और ढेर सारा इनाम पाया क्यों भाई कैसी लगी कहानी बड़ी अच्छी बाबूजी लेकिन बाबूजी आपने कहा कि जादूगर ने 10 बार भोपू को बचाया ठीक और 40 चूहों को खाया हम यह समझ में नहीं आया बाबूजी 10 बार भोपू बजाने से 40 चूहे कैसे खत्म हो गए अरे भाई अभी बताया ना कि एक बार भोपू बजने पर चार चूहों का अंत हो जाता था कितने चूहों का अंत होता था चार चार इसी तरह से 10 बार भोपू बजने पर यानी 4 को 10 बार जमा करने पर 40 आता है ना तो 40 चूहों का 10 बार भोपू बजने पर अंत हो गया वना हां बाबूजी भाई इसे हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं आ, सुनो जैसे 4 जमा 4 हुए 8 वना हां कितने हुए 4 जमा 4 8 बिल्कुल 4 को दो बार जमा किया 4 जमा 4 हुए 8 यानी 4 दूनी हुए 8 8 यानी 4 दूने हुए 8 यानी 4 को 2 से गुणा किया तो हुए 8 4 दूनी 8 बिल्कुल शुरू से कैसे बोलेंगे सोनू इसे तुम बताओ शुरू से बोलेंगे तो होगा 4 एकम 4 है ना बाबूजी हां 4 एकम 4 4 की संख्या को 1 से गुणा करने पर आएगा 4 यानी 4 एकम 4 और 4 को 2 से गुणा करने पर आएगा 8 यानी 4 दूनी 8 इसी तरह 4 को 3 बार जमा करने से होगा क्या होगा 12 अर्थात 4 3 12 शाबाश भाई जब हम एक संख्या के गुणनफलों को निकालते हैं तो उसे कहते हैं पहाड़ा बनाना क्या कहते हैं पहाड़ा बनाना पहाड़ा बनाना।, बनाना चलो हम 4 का पूरा पहाड़ा बनाते हैं ठीक है बाबूजी अच्छा 4 3 12 हुए तो 4 को 4 बार जमा करें यानी 4 चौक के होगा 16 शाबाश 4 चौक के 16 और 4 की संख्या को 5 बार जमा करें यानी 4 5 20 हम्म 20 सोनू आगे तुम बोलो इसी तरह 4 की संख्या को 6 बार जमा करने पर यानी 4 छक्के होते हैं 24 हां 4 छक्के 24 4 सत्ते 28 4 अठे 32 4 निमे 36 और 4 धाया 40 44 यानी 4 को 10 बार जमा किया अर्थात 4 चार धाया 40 तो तुमने 4 का पहाड़ा बना लिया बना लिया ना हां बाबूजी जादुई भोपु ने चूहो को खाया और हमने पहाड़ा बनाया हां हा। <laughs> <laughs> तो दोस्तों सुनी कहानी जादुई भोपू की कहानी अच्छा बताओ अगर राजा एक बार भोपू बजाने पर चार स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे तो सात बार भोपू बजाने के बाद जादूगर को कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी अरे बताओ ना अभी तो बताया था 4 7 28 हां 28 28 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी जादूगर को अच्छा यह कहानी अपने सभी दोस्तों को सुनाना और साथ ही उन्हें पहाड़ा बनाना भी सिखाना हम चलो अब गाते हैं भैया के साथ पहाड़े का यह गीत 4 1 4 4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 के 24 4 5 20 4 6 के 24 4 7 28 4 8 32 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 4 9 36 4 10 40 4 10 40 4 10 40 4 1 4 4 2 8 यानी 4 को 2 बार जमा किया तो हुए 8 तो हुए 8 4 को 3 बार जमा किया यानी 4 3 12 12 4 को 4 बार जमा किया यानी 4 4 16 16 4 को 5 बार जमा किया यानि 4 पञ्जे 20 4 को 6 बार जमा किया यानि 4 Оक्षिय क्या 24 4 को 7 बार जमा किया यानि 4 सथे 28 साबाश 4 को 8 बार जमा किया यानि 4 अठे 32 ठीक 4 को 9 बार जमा किया यानि 4 नेम 36 4 को 2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 संगीत वं गायन अजी थोर नंकन दिलीप नर्माण सुग वधन आिमार्दन एवं द दल चुवेी तथा आलेक नर्माण एवं प्रस्तुती प्रभु दै्याल ख्टर.